श्री राम कृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद एक पंद्रह अगस्त अठारह सौ छियासी नरेंद्र आदि भक्तों का शिवरात्रि व्रत आज सोमवार है इक्कीस फरवरी अठारह सौ सतासी नरेंद्र और राखाल आदि ने आज शिवरात्रि का उपवास किया है आज से दो दिन बाद श्री राम कृष्ण की जन्म तिथि पूजा होगी नरेंद्र और राखाल आदि भक्तों में इस समय तीव्र वैराग्य है एक दिन राखाल के पिता राखाल को घर ले जाने के लिए आए थे राखाल ने कहा आप लोग कष्ट करके क्यों आते हैं मैं यहाँ बहुत अच्छी तरह हूँ अब आशीर्वाद दीजिए कि आप लोग मुझे भूल जाएं और मैं भी आप लोगों को भूल जाऊँ इस समय सब लोगों में तीव्र वैराग्य है सारा समय साधन भजन में ही जाता है सबका एक ही उद्देश्य है कि किस तरह ईश्वर के दर्शन हो नरेंद्र आदि भक्तगण कभी जप और ध्यान करते हैं कभी शास्त्र पाठ नरेंद्र कहते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जिस निष्काम कर्म का उल्लेख किया है वह पूजा जप ध्यान यही सब है सांसारिक कर्म नहीं आज सवेरे नरेंद्र कलकत्ता गए हुए हैं घर के मुकदमे की पैरवी करनी पड़ती है अदालत में गवाह पेश करने पड़ते हैं